प्रश्नोत्तर दीपमाला भक्ति और उपासना जिज्ञासा भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए समाधान भक्ति को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है पहला मैं भगवान का हूँ दूसरा भगवान मेरे हैं और तीसरा मैं पर ब्रह्म हूँ यह तीसरा सबसे उत्कृष्ट स्वरूप है यहाँ पर भक्त की भगवान से पृथकता नहीं रहती है अर्थात भगवान के साथ तादात्म्य हो जाता है पर यह साधारण व्यक्ति के लिए सहज नहीं है साधारण व्यक्ति के लिए तो सहज यह है कि वह अपने को भगवान का दास समझे और भगवान की सेवा को अपना कर्तव्य समझे एक बात ध्यान में अवश्य रखें। यदि सेवा के बदले भगवान से कुछ चाहता है तो वह सच्चा सेवक नहीं है भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं यस्त आशीष आशास न स भृत्य स विक जो भक्त भगवान से सेवा के बदले कुछ चाहता है वह सेवक नहीं हो सकता अपितु तो व्यापारी है अतः साधक को इस विषय में सावधान रहना चाहिए कि वह सेवक के स्थान पर कहीं व्यापारी न बन बैठे। थे जिज्ञासा भगवत भक्त को क्या भय नहीं लगता समाधान भगवत भक्त को यदि कभी भय लगे भी तो वह उस समय संसारी लोगों के समान जगत का आश्रय न लेकर भगवान का ही आश्रय देता है एक बार एक भक्त भगवान की कथा कर रहा था उसी समय भूकंप आ गया लोग कथा सुनना छोड़कर बाहर भागे पर कथावाचक आंख बंद करके बैठ गया कुछ समय पश्चात जब भूकंप शांत हुआ तो लोगों ने आकर पूछा महाराज क्या आपको भय नहीं लगा वह बोला भय तो मुझे भी लगा जिस प्रकार आप सुरक्षित स्थान पर गए उसी प्रकार मैं भी सुरक्षित स्थान पर गया पर अंतर इतना है कि आपको सुरक्षित स्थान बाहर लगा और मुझे भगवत स्मरण सुरक्षित लगा इसलिए मैं अपनी रक्षा के लिए आंखें बंद करके स्मरण करने लगा जिज्ञासा कहते हैं भक्त को हानि लाभ की चिंता नहीं होती इसमें रहस्य क्या है समाधान लोक में भी आप देखते हैं कि किसी सेठ के यहाँ कोई मुनिम काम करता है तो लाभ हानि का सुख दुख जितना मालिक को होता है उतना मुनीम को नहीं होता इसी प्रकार भक्त ने तो अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया है अब तो वह उसका मुनीम बनकर काम करता है लाभ हानि जो भी होती है वह परमात्मा की होगी हाँ वह मुनीम के समान अपने कर्तव्य में सावधान रहता है यही रहस्य की भक्त निश्चिंत रहता है उसका तो केवल परमात्मा से संबंध रह गया है किसी वस्तु से संबंध है भी तो वह परमात्मा के माध्यम से है जैसे मुनीम का सेठ के माध्यम से किसी वस्तु से संबंध बनता है जिज्ञासा शुद्ध प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए समाधान शुद्ध प्रेम का लक्षण है तत्सुख सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र जिससे प्रेम करता है बस उसी की प्रसन्नता के लिए चेष्टा होनी चाहिए उसके बदले में उससे कुछ चाहना नहीं चाहिए